त्व चिंतन अकर्म का स्वरूप एक सौ तिरासी अकर्म की स्थिति के लिए सत्रह विशेषण पहला कामना और संकल्प का अभाव दूसरा ज्ञानाग्निद्ध कर्म तीसरा कर्म बंधन से बचे रहने की बुद्धि चौथा कर्म और फल दोनों में आसक्ति रही पांचवा नृत्य तृप्त छठवा निराश्रय सातवा निराश आठवां शरीर और चित्त पर नियंत्रणशील नौवां अपरिग्रही दसवां जो मिल जाए उसमें संतुष्ट ग्यारहवां द्वंद्वाद्वीत बारहवाँ रहित, तेरहवाँ सिद्धि और असिद्धि में समान भाव चौदहवां व्यक्ति वस्तु स्थान से निसंग पंद्रह मुक्त सोलह ज्ञान जन शिशु भाव सत्रह प्रत्येक कर्म यज्ञ रूप उन्नीसवें से तेईसवें तक के पांच श्लोकों में कर्म योग के द्वारा अकर्म की स्थिति पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए सत्रह विशेषणों का प्रयोग हुआ है पहला उसकी सारी चेष्टाएँ कामना और संकल्प से रहित होती है दूसरा उसके कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो चुके होते हैं तीसरा वह ज्ञानी जनों की दृष्टि में पंडित है चौथा वह कर्म और उसके फल में आसक्ति त्याग देता है पांचवा वह नित्य तृप्त होता है छठवाँ निराश्रय होता है सातवा आशा रहित होता है आठवा अंतकरण और देह का नियमन करने वाला होता है नौवा सारे परिग्रह त्याग देता है दसवा यदृक्षा लाभ संतुष्ट है ग्यारहवा द्वंद्वातीत और बारहवा मास्य से रहित होता है तेरह सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है चौदहवां आसक्ति से रहित तथा पंद्रहवां मुक्त होता है सोलहवाँ उसका चित्त ज्ञान में केंद्रित रहता है तथा सत्रहवाँ वह हर कर्म यज्ञ भाव से करता है यदि ये गुण हमारे भी जीवन में आ जाए तो हम भी अकर्म की यह स्थिति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं अब हम इन गुणों को समझने की चेष्टा करेंगे पहला सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता उसकी चेष्टाओं में कामना और संकल्प का अभाव होता है संकल्प कामना की भी सूक्षमावस्था है वह कामना को जन्म देता है पहले मन में संकल्प उठता है और उसकी पूर्ति के लिए कामना जन्म लेती है आचार्य शंकर इस पर से करते हुए लिखते हैं काम संकल्प वर्जिता कामह तत्कारण च संकल्प वर्जिता जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले हम उसका ब्लू तैयार करते हैं वह ब्लू संकल्प है उसे कार्य रूप देने के लिए जो योजना बनती है वह कामना है इसके पश्चात योजना का जो कार्यान्वयन है वह समारंभ यानी शारीरिक चेष्टा या कर्म है अब जो भी सुसंबद्ध कार्य होगा उसमें संकल्प और कामना दोनों होंगे जो कार्य योजनाबद्ध नहीं है उससे भले ही इन दोनों का अभाव परिलक्षित होता हो पर किसी भी संगठित कार्य का आधार संकल्प और कामना ही होती है तो इस कथन से क्या यह अर्थ लेना चाहिए कि अकर्म में स्थित पुरुष योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करता यदि ऐसा हो तो उसमें और एक मूढ़ में क्या अंतर रहेगा मूढ़ भी अपनी सहज प्रेरणा से परिचालित होकर कर्म करता है उसकी क्रियाओं में योजनाबद्धता नहीं होती नहीं यह अर्थ नहीं है अकर्म में स्थित पुरुष योजनाबद्ध तरीके से ही कर्म करता है पर उसमें अपने लिए न तो कोई संकल्प होता है न कामना उसकी समस्त चेष्टाओं में अपने सुख अपने आराम अपने भोग की कोई दृष्टि नहीं होती सामान्यतः हम दूसरों की सेवा के लिए भी जो कर्म करते हैं वहाँ भी अपने सुख भोग की व्यवस्था कर ही लेते हैं हमारे परार्थ दिखने वाले कर्मों के पीछे भी यदि भौतिक स्वार्थ न हो तो कम से कम नाम यश की कामना तो रहती ही है इस व्यक्ति में उसका भी सर्वथा अभाव होता है सारांश यह कि उसकी चेष्टाओं में स्वार्थ युक्त कामना और संकल्प का सर्वथा अभाव होता है